बीकानेर में मस्त यार के मौज नाम के संत थे किसी शिष्टों ने जहर खिला दिया वैद्यों ने कहा अब इनको तो मौसमी का रस ही पिलाओ ये औषध डाल मौसमी मिले नहीं सारे भक्त तो मायूस ये उन्नीस से लेके उन्नीस के बीच की बात है गंगा सिंह अठारह के 1900 सौ गंगा सिंह उनका भगत बन गया था जिसके नाम गंगानगर बची श्री गंगानगर है ना वो गंगा सिंह बिगानेर में रहते थे महल में उनके महल में स्विमिंग पूल था तो वहाँ जाके जंप मारा दोपहर था सब शांत सोए थे पानी का खलभलाहट सुनकर सिपाही चौकन्ने हो गए कि ये हमारी तो हालत बुरी हो जाएगी रानी साहबा और राजा के सिवा कोई इसमें तालाब में नहीं नहाता तुम कहाँ से आए बोले यार की मौज क्या नाम है बोले यार की मौज क्यों गुस्सा बोले यार की मौज पहले सीबीआई ऑफिसर थे वायसरा वैस, की पत्नी ने संत का नाम सुना तो दर्शन करने की इच्छा की तो संत का दर्शन कराने को आए थे वो वायुसरा की पत्नी तो चली गई लेकिन ये संत के पास संत ही बन गए वर्षों तक एकांत में रहे ओंकार का चिंतन करे मौन रहे शांत रहे तो बड़ा सामर्थ्य आ गया उस परमात्मा को यार बोलते थे यार की मौज सबके अंतर में यार ही यार ही यार है मतलब आत्मा ही आत्मा है ब्रह्म ही ब्रह्म है ईश्वर ही ईश्वर है चेतन ही चेतन है यार ही यार है जो भी बोलो एक ही लक्ष्य वही था बाबा खाना खाओगे बोले यार की मौज तो ले आए खा लिया बाबा भोजन करोगे बोले यार को यार खिला के गया है पानी पियोगे यार पी के बैठा है बाबा पानी पियोगे दूसरा बोले अच्छा यार की मर्जी है तो यार पी लेगा मतलब यार ही यार और कोई बात ही नहीं उस महापुरुष ने जो सीबीआई का ऑफिसर था क्या नाम था किसी ने जीवन भर जाना ही नहीं जैसे घाट वाले बाबा क्या नाम था हम भी नहीं निकलवा सके हमारे तो बहुत निकट थेड़खानी करके निकलवाता क्या, क्या बोलते नहीं कहां से आए क्या कुछ कुछ गड़बड़ करके आए इसीलिए नाम नहीं बताते क्या हाँ बोले गड़बड़ करके आए तो मैं क्या क्या नाम है बोले गड़बड़ मैं बोल दो तो सच्चा नाम क्या बोले आसाराम असली नाम क्या है बोले आस आराम एक हजार आठ <laughs> ऐसे टाल देते थे नहीं बताया तो नहीं बताया तो घाट पे रहते थे लोग घाट वाला बाबा बोलते थे टाट पहनते थे लोग टाट वाला बाबा बोलते थे ऐसे वो यार की मौज यार की मौज तो लोग नाम क्या रखे बोले यार की मौज बाबा का नाम ही था यार की मौज किसी ने भोजन में कुछ खिला दिया लुफोंगों ने तो वो जहर के असर हुई तो मौसम भी चाहिए अब पूरे राज्य उधर बीकानेर में छान मारा मौसमी नहीं मिलती भक्त उदास थे अरे बोले उदास क्यों हो यार भक्तों को साधक नहीं बोलते थे भक्त नहीं बोलते थे यार बोलते थे अरे यार क्या उदास हो यार बोले यार मिलती नहीं आपके लिए मौसमी हमारा तो कंठ सुख रहा है हमारे यार का शरीर इतना जहर के असर से अरे यार क्या चिंता करते तनिक चुप हो गए जाओ है ना परला कमरा उसमें मौसमियों का ढेर पड़ा है यार देखा ए, मोसमी, मोसमी। तो है मौसमी मौसमी फिर तो भक्तों का तो का ठिकाना नहीं रस बस निकाला दवाई डाल के दिया एक दो दिन में बाबा स्वस्थ हो गए बोले यार बाबा जी नहीं बोलते थे वो भी यार ही बोलते थे यार मौसमी का तो सीजन नहीं है मौसमी कहा से आ गई यार कृपा करके बताया अरे बोले यार सारी सृष्टि बना देता है यार तो मौसमी उसने बना ली यार ने बना ली यार उठा के लाया यार ने खाई इसमें क्या है <laughs> ऐसे मस्त आने संत थे तो ये अंत की शुद्धि और एकाग्रता का फल है वो कल थे न, अपना मेरठ के अध्यक्ष की लड़की अभी भी बैठी शायद है गई बैठी है तो खड़ी हो जा गई बोले बाबा बापू बोलते हो तो बापू अभी तो मैं जो संकल्प करती हूँ वो सिद्ध हो जाता है जैसा सोचती हूँ ऐसा होने लगा मैं महंगा चुप रहे अभी तो उसका बाप बोला बापू जी अब आपके महंगा चुप अभी भरने दो तो जा खा जाना ये तो बच्चे बच्चियों के भी कई संकल्प पूरे हो जाते हैं लेकिन वो अभी साधारण अवस्था है उसका गर्व न करे उपयोग न करे तो और पावर बढ़ जाता है जैसे सुलभा का संकल्प शांडिली का संकल्प तो जो कन्याएं हैं अभी संसार में नीचे के केंद्रों में नहीं फंसी गिरी उनका जल्दी, है, है, तो उनका जल्दी कन्याएँ हैं लड़के हैं तो उनको तो जल्दी सिद्धि आ जाती है उनका संकल्प जल्दी साकार हो जाता है तो संकल्प भी राक्षसी हों आसुरी हों सात्विक हों जैसे संकल्प हों वैसे सिद्ध हो जाएंगे तो हलकट संकल्प करने वाले फिर हल्की क्रिया में हल्के कर्मों में लग जाते हैं। ऊंचे संकल्प वाले ऊंचे भोग में और संकल्प को निसंकल्प में बदले तो सिद्ध पुरुष हो जाते तो मनुष्याण शहस्रेशु कस्टिदे तीस है यततामी सिद्धा हजारों मनुष्यों में कोई कोई ऐसा सत्य संकल्प सिद्धि मिलती है ऐसा नहीं छिंच रहा हल्के संकल्प के और पूरे हो गए तो वो सिद्धि नहीं है हल्के संकल्प से बेचे ऊँचे संकल्प कभी कभार पूरे हुए तो बस संकल्प पूरा होने का मजा नहीं ले संकल्प पूरा नहीं होता तो दुखी ना हो तो सिद्ध बन जाएगा मनुष्याण शास्त्रेसु कस्टिदे तद ही सिद्ध है यतताम बत्ती नहीं जला सकते अंधेरे वाली नीचे अंधेरा हो रहा है नहीं जला कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है तत्व क्या है तत्वों से बोलते हैं कि जिससे अष्टा प्रकृति शक्ति पाती है सारी ब्रह्मांड चलते हैं चलाती है फिर भी जो ज्यो का त्यों रहता है वो तत्व है वो तत्व सबका अपना आत्मा है वो तत्व सबके साथ जो का त्यो है अब भी है उसी तत्वों की सत्ता से जीव बोल रही आंखें देख रही है मन सोच रहा है सब बदलता फिर भी जो नहीं बदलता वो तत्व स्वरूप यार है परमेश्वर है उसमें टिक जाए जितना जितना तो बोले मन शांत हो जाता है अभी आज वो गाय की सेवा वाला मैं गाय बुलाई थी अंदर खिला रहा था गाय को कुछ कोई ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी खिला रहा था वो पेड़ पे लगे थे जामफल वो बंदर खाके गिरा के गए थे तो चून चार के धो के गाय को खिला दिया तो दूध बन जाएगा तो अपने मतलब की बात कर रहे थे हम तो, तो गाय को हम खिला रहे थे वो टूटे फूटे गिरे हुए वो जाम फल क्या चलो दूध बना देगी बेचारा तो गायक गायिका सेवक ने पूछा कि मन शांत हो जाता है इसी को ब्राह्म्य अवस्था बोलते है।, है तो सही लेकिन सुन्न होना ये ब्राह्म्य अवस्था नहीं है शांत होना ये सात्विक अवस्था है ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो और अज्ञान को मिटाकर शांत अवस्था वो ब्राह्म्य अवस्था होती है केवल शांति शांत अवस्था ब्राह्मी अवस्था नहीं है है तो वो शांति भी ब्रह्म परमात्मा की लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ ना ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष वो ब्राह्मी स्थिति कैसे हो बोले उसमें टिक जाए तो टिकने वाला तो मौजूद रहेगा तो क्या टिकेगा उसमें वहां सूक्ष्म सत्संग चाहिए गुरु की कृपा चाहिए तो गुरु की कृपा कब हजम होती है बोले आ जन्म कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र का करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप उसी दिन सफल हो गए कि गुरुजी हमारे आचरण से हमारी ईमानदारी से हमारी वफादारी से संतुष्ट हो गए गुरु को लगा कि हम पात्र हैं तब गुरु के हृदय से छलती कृपा तब शिष्य को हजम हो जाती अगर ऐसे ही गुरु प्रयत्न करे तो न उसको हजम होती है न उछलती आज जन्म कर्म कोटि नाम कोई जन्मों के करोड़ों कर्म उसी दिन सफल हो गए यज्ञ जप तपक क्रिया ता सकला सफला देवी शिव जी कहते हैं पार्वती गुरु संतोष मात्र का तो ऐसा व्यवहार न करें कि गुरु भले दूर हैं लेकिन जिससे कभी न छुपा सके उसी का नाम है गुरु गुरु को देह मानते तो धोखा खाते गुरु शब्द ब्रह्म का भी है परमात्मा का नाम भी गुरु है जो आत्मा में स्थिति है उन महापुरुषों को ही सदगुरु बोलते तो आप जिससे छुपा नहीं सकते वही अंतरात्मा देव गुरु रूप में भी अपने साथ मौजूद है गुरु को गुरु ने माने मानवी देखे देह व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोझार गुरु को मनुष्य जानते हैं और उनका बाह्य व्यवहार नापते तोलते हैं वो वो कुपात्र हो जाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेवो महेश्वरा तो ये अपने अंतरात्मा में गुरु तत्व में अथ सामर्थ्य है असीम सामर्थ्य जिसका वर्णन नहीं कर सकते योग वशिष्ठ में त्रिपुरा रहस्य में ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि दंग रह जाए ब्राह्मण के पुत्र थे बोले सृष्टि कैसे हुई ऐसे खोजते खोजते चलो तो बोले सृष्टि ब्रह्मा जी के संकल्प नारायण के संकल्प हुए नारायण तो अपना आत्मा है तो चलो अपन भी सृष्टि बनाते तो लग गए दसों के दस भाई ओम शांत होते गए ऐसी ऊंची अवस्था समाधि में शरीर की शुद्ध बुद्ध भी गए ओझते कई वर्षों की समाधि लग अपन सृष्टि बनाने के संकल्प से बैठे तो वो वही संकल्प उनका साकार हो गया तो सृष्टि बनी और उस सृष्टि का सूर्य देवता आया स्तुति की प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा करके अब आज्ञा दीजिए बोले तुम कौन हो बोले आपकी बनी हुई सृष्टि का मैं सूर्य देवता हूँ मैं ब्रह्मा जी हूँ मैं विष्णु हूँ मैं शिव हूँ तो ऐसी ऐसी कथाएं है सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य कितना महान है कितनी महान शक्ति है जैसे शांडी जयपुर के जो अपने आश्रम से भी चार किलोमीटर की दूरी होगा चार पांच किलोमीटर तीन से पांच किलोमीटर गलता तीर्थ दूसरी तो पहाड़ी में वो रहती